आज उन्नीस अप्रैल दो गुरुवार का दिवस है और हरिघिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम ईश्वर पत्र प्रतिविज्ञा पढ़ने के क्रम में तीन आनेख पढ़ चुके हैं प्रथम ज्ञान ज्ञानाधिकार और चौथा आनेख हमारा जारी है पिछली बार हमने कुछ सामान्य बातें भी पढ़ी समझी थी और उसके अनुसार उत्पल देव ने जिस तरह परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध किया था वो समझने का प्रयास किया था जैसा कि अपन कई बार बात कर चुके हैं परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है वो स्वयं सिद्ध है परमेश्वर है इसे सिद्ध करना अनावश्यक है लेकिन फिर भी कई कारणों से परमेश्वर को सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम माया के क्षेत्र में रहते हैं हमारी आंखें माया के चश्मे से दुनिया को देखती है इसलिए सत्य हमको दिखाई देता नहीं है और जो दिखाई देता है वो सत्य से परे होता है इसलिए ये परमेश्वर के स्वरूप की व्याख्या करना आवश्यक है कि परमेश्वर क्या है आत्मा क्या है और आत्मा और परमेश्वर अभिन्न है तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि परमेश्वर किसे कह सकते सर्वोच्च सत्ता किसे कह सकते सर्वोच्च सत्ता यानी जो स्वयंभू है जो इस प्रमाणिक की स्वामी है और उससे बड़ा और कोई नहीं अलग अलग समुदायों ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं जिसको सर्वोच्च सत्ता हम कहते हैं लेकिन नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सर्वोच्च सत्ता ये तय है एक से ज़्यादा हो नहीं सकती सर्वोच्च सत्ता जब है तो एक ही होगी क्योंकि उन दस बीस में भी कोई एक ही सर्वोच्च हो सकता है इसलिए सर्वोच्च सत्ता एक ही उसका नाम भिन्न भिन्न हो सकता है सत्ता एक ही हो <coughs> <coughs> तो हम यहाँ पर परमेश्वर के गुण धर्म समझते थे कि क्या होंगे कुछ बातें हम अपनी सामान्य बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर के गुण क्या हो सकते? क्योंकि जब हम कहेंगे कि परमेश्वर के पास शक्ति है तो स्वयं में ये बात समझ में आएगी कि उसके पास सर्वोच्च शक्ति क्योंकि अगर उससे ज़्यादा शक्ति किसी के पास है फिर वो परमेश्वर कैसे तो सर्वोच्च शक्तिमान वही हो सकता है दूसरी बात कि वो स्वतंत्र है क्योंकि अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो किसी के अधीन है और अगर वो किसी के अधीन है तो फिर वो परमाश्वर परमेश्वर नहीं हो सकते इसलिए वो स्वतंत्र है और स्वतंत्रता के दो पहलू होते हैं एक होती है सापेक्षिक स्वतंत्रता और एक निरपेक्ष स्वतंत्रता सापेक्षिक स्वतंत्रता वो है जहाँ मोटे तौर पे हमको स्वतंत्रता दिखाई देती है लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती जैसे आप मैं हम सब सापेक्षिक रूप से सा स्वतंत्र हैं लेकिन अगर आपका मन करे कि चलो ऐसा सा करो उड़ूँ तो आप उड़ नहीं पाओगे यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये शरीर मेरा बंधन है इस शरीर की वजह से मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ आप चाहोगे कि इसी वक्त मेरे को भूख लगी और भोजन मिल जाए हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी कहे कि नहीं अभी तो ठेरो खाना बनने में एक घंटे की देर है यहाँ पर आप फिर बंधन में आ गए इसलिए स्वतंत्रता तो है हमारे में हम परतंत्र नहीं हैं लेकिन हमारे पास जो स्वतंत्रता है उसको हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कह हमारे पास जो स्वतंत्रता है वो सापेक्षित स्वतंत्रता है और परमेश्वर फिर वही सर्वोच्च है सर्वोच्च शक्ति का स्वामी है तो उसकी स्वतंत्रता भी पूर्ण होना चाहिए क्योंकि वो जब अगर वो भी है हमारे तरह बंधन में हो कि वो चाहे वो चीज़ ना मिले जो करना चाहे वो ना हो वो उड़ना चाहे वो ना उड़ पाए या जो भी हम उसकी इच्छा हो और वो इच्छा में कहीं बाधा हो तो फिर वो परमेश्वर कह इसलिए परमेश्वर की हमारी ये कल्पना मनुष्य ने ऋषियों ने या विद्वान लोगों ने जो की है वो पूरी तरह से हमारे संवेदना समझ बुद्धि में फिट होती है कि परमेश्वर सर्वोच्च है एक ही है एक ही सत्ता जिसके कई नाम दे सकते हो नाम से उसकी सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उस एक ही होने के अलावा वो पूर्ण स्वतंत्र है उसकी स्वतंत्रता निरपेक्ष स्वतंत्रता है एब्सोलिट फ्रीडम है और चूंकि उसकी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि उससे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं तो इसलिए उस शक्ति को हम स्वतंत्र शक्ति कहते हैं और उसी को हिंदू लोग माँ बोलते हैं जगतजन्य बोलते हैं दुर्गा बोलते हैं काली बोलते हैं आद्या बोलते हैं त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं इन कई नामों से पुकारते हैं और ये ये सारे नाम परमेश्वर की शक्ति के नाम हैं कि वो उसकी एब्सोल्यूट फ्रीडम है उसकी जो परमेश्वर की शक्ति है वो निरपेक्ष स्वतंत्र की शक्ति जो हमारी भी स्वतंत्र है हमको भी पड़तंग नहीं हम कहें नहीं, हम भी गुलाम नहीं स्वातंत्र है स्वतंत्र हैं तथापि हम किन्हीं चीज़ों के अधीन हैं शरीर के अधीन है समय के और अंतरिक्ष के अधीन हैं इसी को काल और नियति कहानी जब हम समय के अधीन होते हैं तो इस अधीन को काल कहते हैं हम शरीर के अधीन हैं, इसको हम नियति कहते हैं नियति मीन लिमिटेशन इन, इन स्पेस अंतरिक्ष में हमारी सीमा हो गई कि हम आज यहाँ आए तो वहाँ नहीं जा सकते वहाँ भी यहाँ नहीं आ जा सकते जहाँ हैं वहीं रहेंगे मतलब हम सर्वव्यापी नहीं हो सकते हम एक सीमित शरीर में बंधे हुए हैं ये हमारी सीमाएँ हो जाती हैं तो परमेश्वर में और मनुष्य में पांच ही फर्क है और समानताएं भी हैं फर्क भी है। फर्क क्या है कि एक वो सब कुछ करने में स्वतंत्र है क्योंकि उस निरपेक्ष स्वतंत्र जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी कि अगर उसकी स्वतंत्रता भी किसी सीमा के अधीन होती तो सीमा को बनाने वाला परमेश्वर होता वो खुद परमेश्वर नहीं हो सकता कि जो परमेश्वर को सीमा में बांध दे वो बड़ा परमेश्वर तो हमारी तो एक ही परिभाषा है कि जो सर्वोच्च सत्ता है संसार की हम उसी की बात कर रहे हैं तो हम तो उस सर्वोच्च सत्ता की बात तभी कर सकते हैं जो किसी के अधीन ना हो इसलिए उसकी शक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र है इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्रता का स्वामी है ये हमारी सामान्य बुद्धि से भी समझ में आती है हुआ वो एब्सोल्यूट फ्रीडम है उसके पास निरपेक्ष स्वतंत्रता है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता में टांग अड़ाने की किसी की भी क्षमता नहीं वो सब कुछ कर सकता है इसलिए उसका नाम है सर्वकर्तृत्व तो और हमारा है सीमित कर्तृत्व तो यानी हम कर सकते हैं हमें पत्थर फेंकते ये भी परमेश्वर के गुण है कि हम पत्थर फेंक सकते हैं क्योंकि अगर परमेश्वर में वो शक्ति नहीं दी होती वो नहीं कर नहीं सकते तो वो शक्ति कहाँ से आती है वही एब्सोलिट फ्रीडम वही निरपेक्ष और स्वतंत्रता वही शक्ति वही माँ वही हमारे पास शक्ति के रूप में है जिससे हम एक पत्थर भी फेंक सकते हैं लेकिन उस पत्थर को इतना दूर नहीं फेंक सकते कि यहाँ से फेंके वो पचास किलोमीटर चला जाए क्योंकि हमारी सीमाएँ हैं शरीर की अंतरिक्ष और समय के कारण सीमाएँ हैं इसलिए पहली हमारी सीमाएँ हैं उसको बोलते हैं हम कला या करने की सीमा दूसरी सीमा बोलते विद्या या जानने की सीमा तो परमेश्वर के पास भूत भविष्य वर्तमान का कोई विभाग नहीं वो समस्त में एक साथ व्याप्त है क्यों कि वो समय से परे है बियॉन्ड टाइम समय से परे है इसलिए उसके पास किसी भी तरह की यह सीमा नहीं है कि भविष्य में उसको अज्ञात है भूतकाल एक धुंधली सी स्मृति है ये हमारी सीमा है लेकिन परमेश्वर के लिए तीनों कालों में कोई सीमा नहीं तीनों काल उसके साथ एक साथ हैं क्योंकि अगर वो सीमा होती तो फिर वो परमेश्वर नहीं होता क्योंकि जहाँ सीमा है वहाँ असीम हो ही नहीं सकता इसलिए परमेश्वर का मतलब होता है जो किसी भी सीमा का सम्मान नहीं करता जो किसी भी सीमा से परे है किसी भी लिमिटेशन से परे है इसलिए विद्या का मतलब होता है वो सब जानता है सब जानता है क्या होगा क्या हुआ है या क्या हो रहा है क्या यहाँ हो रहा है और कहाँ वहाँ हो रहा है सब दूर का उसको एक साथ ज्ञान है समस्त ज्ञान टुकड़ों में नहीं है जैसे हमको होता है लेकिन वो एक साथ इसलिए दूसरा फर्क मनुष्य का परमेश्वर से है विद्या का है ना वो जानने की क्षमता सीमित है तीसरी शं... तीसरा फर्क है राग राग का मतलब होता है मनुष्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है, जैसे उसको लगता है कि मेरे को धन मिल जाए तो आनंद आए मतलब आनंद मेरे पास नहीं है धन आएगा तब आनंद आएगा भोजन मिल जाए जब आनंद आए मेरे घर का मकान बन जाए जब आनंद आए मेरे घर की कार खरीद लूँ तब आनंद आए एक नया टीवी खरीद लूँ तब आनंद आए और वो आनंद आता है और धीरे से दूर चला जाता है फिर वो पैसा का पैसा रहता है वो कहता अब और चाहिए ये मिले तब आनंद आए और वो पूरे जीवन आनंद की इच्छा करते करते ख़त्म हो जाता है इसी सीमांकन का नाम है राग लेकिन परमेश्वर को हम बोलते हैं आप द काम यानी यू सेटिस्फाइड क्यों क्योंकि कमी उसको होती है जो अधूरा है परमेश्वर समस्त ब्रह्मांड वही है तो उसे ऐसी कौन सी चीज़ें जो चाहिए जो उसके पास नहीं है समस्त ब्रह्मांड उसी का अपना रूप है अगर मैं कहूँ कि मेरे को ये उंगली चाहिए तो चाहिए तो क्या तुम्हारी तो उंगली तुमको कैसे चाहिए मैं कह तो ये मेरी आँखें ये मेरे को चाहिए हम कहेंगे नहीं कभी कि चाहिए मैं तुम्हारी आंखें, तुम्हारे पास इसमें चाहिए वाली कौन सी बात आ रही हम बोलेंगे कि ये मेरे को हाथ मेरे को चाहिए तो बोलिए तुम्हारा हाथ तुम्हारे पास इसमें चाहिए कैसे किसी दूसरे का चाहिए तो बोलो तुम्हारा तो तुम्हारे पास है तो ब्रह्मांड पूरा उसी का है उस स्वरूप परमेश्वर हम उसमें उसको तो कुछ चाहिए लेकिन हमको सतत कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि हमारी दृष्टि में हम अधूरे हैं दीनहीन गरीब छोटे अरने से हमारी अपनी शरीर की सीमाएं हैं इसलिए हमको जो चाहिए वो असीम है हम सीमित मानेंगे तो हमको असीम चीज़ें हैं जो हमको चाहिए और पूरे जीवन पैदा होते से मरते तक हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं सदा अपूर्ण इच्छा में जीत तो ये हमारा मनुष्य होने का सीमांकन है तो पहली थी कला करने की सीमा परमेश्वर स्वतंत्र तो है सब करने दूसरा विद्या जानने की सीमा हम जान सकते हैं लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि भाई दस मिनट बाद क्या हो जाएगा कि अगले क्षण क्या हो जाएगा हमको नहीं मालूम परमेश्वर के लिए तीनों काल उसके अपने हैं तीसरा राग जिसके द्वारा वो हम सतत अतृप्त तो बने रहते हैं वो परमेश्वर सतत तृप्त तो होता है क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको चाहिए चौथा है काल यानी हम काल में बंधे हुए हैं हम चाहें तो भी हमारी पिछली गलती को सुधार नहीं सकते चाहें तो भी नहीं सुधार सकते अरे मैंने कल ऐसा कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि वो समय निकल गए हम भविष्य में जाके कुछ काम नहीं कर सकते वो समय आएगा जब भी हम कहेंगे हमारे को दो में कुछ काम करना है वो अभी कर लेते कैसे करेंगे क्योंकि दो में हम नहीं जा सकते हम वही कर सकते हैं जो आज संभव है भविष्य का हम नहीं कर सकते भूत का हम नहीं कर सकते और भविष्य अंधकार में है फिर हम काम करेंगे कि तो कहेंगे हम क्या पता हम रहेंगे भाई कि नहीं रहेंगे दो इसलिए भविष्य और भूत दोनों हमारे हाथ से दूर हैं और वर्तमान वैसा है जैसे रेती को मुंठी में बांधते हैं फिसलता जाता है टिकता ही नहीं टिकाने की जितनी कोशिश करें फसल जाता है आगे इसलिए हम काल के बंधन में हैं और परमेश्वर को हम एक नाम है महाकाल क्योंकि वो काल का स्वामी है परमेश्वर वो किसी भी समय के बंधन में नहीं है तो ये चौथा फर्क है और पाँचवा फ़र्क है नियति नियति का मतलब होता है अंतरिक्ष में सीमांकन परमेश्वर अंतरिक्ष के सीमाओं से परे अंतरिक्ष की सीमाएँ उसको बांध नहीं सकती ऋषियों ने अंतर्दृष्टि से देखा कि परमेश्वर किसी भी सीमा से परे है अगर वो सीमा में होते तो फिर परमेश्वर कोई नहीं सकता क्योंकि वो सीमा बनाने वाला ही फिर परमेश्वर होता वो सीमाओं से परे है शुद्ध स्वरूप में पूर्ण सीमाओं से परे और मनुष्य सबसे पहली बात तो अपने शरीर की सीमा में ही इस सीमा के बाहर में चाहें तो भी हम इस शरीर को क्या रख के हम उधर घूमे आते हैं हमने नहीं क्या सकते तो कला विद्या राग काल और नियति ये पाँच हमारी सीमाएं हैं और यही मनुष्य की परिभाषा है कि पाँच सीमाओं में जो बंधा हुआ परमेश्वर है फिर कहेंगे परमेश्वर को फिर किसने बांध दिया फिर परमेश्वर को बांधने वाला सिर्फ परमेश्वर ही हो सकता है दूसरा तो कोई बांध नहीं सकता तो ऋषि गर्णों ने अंतर से देखा कि परमेश्वर ने स्वयं ही स्वयं को बांधा अब बोले क्यों ऐसा क्यों करा स्वयं को स्वयं को हमने संसार में तुम तो देखा कि स्वयं को स्वयं कह देखे एक जज खुद के सजा लिख दे कि मेरे को जेल बना दो कोई ऐसा तो नहीं करता तो फिर परमेश्वर ने स्वयं को स्वयं को को सजा क्यों दी कि भैया मेरे को सीमित बना दो उसके पीछे बहुत छोटी सी बात है आप पूर्ण तरह से तृप्त है पूर्ण तरह से आनंदित है आप सब कुछ कर सकते हैं आपकी कोई सीमा नहीं है आप पूर्ण स्वतंत्रता के स्वामी हैं आपको कुछ भी नहीं चाहिए आप तीनों कालों में व्याप्त हैं और आनंद में मग रहिए परमेश्वर का स्वरूप लेकिन इस सबके बाद भी उसको एक कमी महसूस होती है इस सबके बाद भी हमकी उसके बाद क्या कमी महसूस हो सकती को कमी महसूस हो ही नहीं सकती पर यह सबके बाद भी परमेश्वर को एक कमी हो सकती कि अधूरेपन से पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद कैसा होगा कोई अधूरा हो और पूर्णता की ओर अग्रसर हो तो वो आनंद परमेश्वर अनुभव ही नहीं कर सकता क्योंकि जब तक वो खुद अधूरा नहीं होगा जब तक वो खुद अधूरा नहीं होगा वो पूर्णता की ओर अग्रसर होने के आनंद से वंचित और यही कारण है कि वो अपने आप को बांध लेता है स्वयं को बांध लेता है और मनुष्य के रूप में जीव जंतुओं के रूप में संसार के प्राणियों के रूप में संसार की वस्तुओं के रूप में अपने आप को बदलता है ये एक उसका खेल है फिर उसके पीछे जब हम कोई शक्ति है कि हम कहते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं तो जब तक हम करके नहीं देखें हम उस शक्ति का परीक्षण नहीं करें तब तक हम ही इस बात से शंका रहते हैं कि हम ही कर सकते अगर हम कहते हैं कि इस ठेले को हम उठा सकते हैं तो एक बार तो उठा के देखना पड़ेगा कि हम उठा सकते हैं आप उठा के तो देखो तो कैसे हुआ अब हमने एक बम बनाया तो वास्तव में समय पर फूटता भी कि नहीं तो उसको बना के हम परीक्षण करते हैं कि इसका परमाणु परीक्षण करके देखो तो ये परमाणु बम समय पर काम करेगा कि धोखा दे जाएगा तो हम उसका परीक्षण करके देखें ऐसे ही परमेश्वर भी सोचता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ मेरे को कोई दिखता नहीं मेरा कॉम्पिटिटर परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ तो फिर वो सोचा चलो मैं एक खेल करता हूँ एक संसार बनाता हूँ इस संसार में मनुष्य बनाता हूँ जीव जंतु बनाता हूँ चूँकि उसके पास बनाने के लिए कोई मटेरियल तो था ही नहीं क्योंकि आप सोचो मकान बनाता हूँ तो आप ठेके दे दोगे एक दुकान पर खाता खुलवा लोगे भैया जितने बोलू सीमेंट भेज देना लोहा भेज देना लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उसने अपने आप संसार को संसार के रूप में परिवर्तित संसार जो है वो परमेश्वर का ही एक रूप है परमेश्वर और संसार में कोई फर्क नहीं ये संसार को प्रेम करो चाहे परमेश्वर के मंदिर में जाओ एक ही बात इसलिए संसार को प्रेम करना परमेश्वर को प्रेम करना है क्योंकि यही संसार और यही ईश्वर इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को ही संसार के रूप में डाला है कहीं और से उसने थोड़ी बनाया और वो अलग जाके बैठ गया कि वो मंदिर में जाके बैठ गया और संसार बना के उसने बाहर रख दिया जैसे कुमार ने मटका बना के बाहर सूखने के लिए रख दिया और वापस अपनी झोपड़ी में चला गया ऐसा तो है नहीं उसने तो अपने आप को ही इस रूप में डाला क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अब बोलो कैसे डाला तो वही स्वतंत्र शक्ति से जिस शक्ति की कोई सीमा नहीं वो जो चाहे कर सकता क्योंकि अगर उस शक्ति की सीमा होती तो फिर वो परमेश्वर ही नहीं जो सीमाओं से बनाए वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता कि वो जिसकी सीमा में बनाएं फिर वो परमेश्वर होगा इसलिए इन पांच फर्कों से हम मनुष्य भी परमेश्वर के छोटे संस्करण हैं ये पांच अगर फर्क देखे जाएं कला विद्या रायति से, तो यही परमेश्वर को मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य जो है परमेश्वर का छोटा संस्करण है स्मॉलर एडिशन ऑफ लॉर्ड अब हम चूंकि इस रूप में अपने स्वरूप को भूल गए क्यों भूल गए हैं कि परमेश्वर ने ये जो पांच सीमाएं बनाई कला विद्या राग कल की तुम तो सब कुछ नहीं कर सकते सब कुछ नहीं जान सकते सब कुछ हमेशा तृप्त नहीं रह सकते समस्त कालों में व्याप्त नहीं हो सकते और समस्त अंतरिक्ष में व्याप्त नहीं हो सकते ये हम उसने पांच सीमाएं अपने स्वयं के लिए निर्धारित करी, और इस रूप में मनुष्य का अवतरण हो गया और इन सब को इस बात को विश्वास देनाने लिया कि हम छोटे हैं हम सब कुछ नहीं कर सकते हम व्याप्त ये बाहर का विश्वास दिलाने के लिए एक माया नाम की एक शक्ति का अवतरण हो उस माया ने इन पांचों सीमाओं को सत्य की तरह परोस दिया ऐसा लग लगा क्या सत्य मैं बहुत आदमी सा छोटा सा आदमी मैं कैसे परमेश्वर से तुलना अपनी आपकी कर सकता परमेश्वर बहुत बड़े हैं दूर हैं उनमें तो एक दीन हीन मैं तो सेवक हूँ दास हूं। इस तरह से हमने अपने आप को सीमित समझा परमेश्वर को असीमान जब तक हम सीमित हैं जब तक हमको सत्य का बोध नहीं है तब तक हम सचमुच में सीमित और दास हैं और परमेश्वर के सेवक हैं साधक है। हम सब साधक हैं क्यों कि जब तक हमको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक हम साधक हैं जिस दिन हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है अंतर यात्रा के द्वारा हम जान लेते हैं कि सीमाएँ है हमारा आवरण है ये समस्त सीमाओं के बाहर हम झाक के देखते हैं तब हमको सत्य दर्शन दिखाई देता है क्य ये मेरा ही विकास है पूर्ण ब्रह्मांड में ही हूँ तो ये जब अंतरात्मा से समझ में आती है बात भीतरी यात्रा से समझ में आती है बात उसी का नाम आत्मबोध है सेल्फिलाइजेशन है यह हमारा अंतिम लक्ष्य है जिस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हम ललायक तो नहीं हैं लेकिन हमारा लक्ष्य हमारी दृष्टि में हम जानते हैं लक्ष्य कब मिलेगा हमको नहीं मालूम हम जैसे इंडियन फिलोसॉफी है वो ये मान के चलती है कि जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु एक सतत है निरंतरता है जिसमें कंटिन्यूटी है और अगर ये कंटिन्यूटी ना हो तो हम संसार की भिन्नताओं को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक आदमी इतना गरीब क्यों एक इतना दुखी क्यों एक इतना सुखी क्यों क्यों एक धनवान है क्यों एक राजा है क्यों एक फकीर है ये भिन्नताएं क्या परमेश्वर ने जानबूझ के किसी को सुख और किसी को दुख बांट दिया लेकिन आप किसी का हृदय जो कवि हृदय है जो न्याय समझता है जिसका हृदय में दिव्यता है वो समझ पाएगा कि एक झोले में फूल पड़े हैं एक झोली में काटे रहे कोई कारण होगा वही बिना कारण सुख भी नहीं आता और बिना कारण दुख भी नहीं आता कारण हम खुद हैं हम खुद उसके कारण हैं हम जब दुख के बीज बोते हैं दुष्कर्म करते हैं किसी का दिल दुखाते हैं किसी का हक हाँ हड़प लेते हैं तो हम दुख के बीज बो देते हैं वो जीवन में कब फलयित होंगे ये जरूरी नहीं कि आज फलहित हो जाए आप खेत में बीज बोते हो कई लोग ऐसे होते हैं कि उसकी फसल काटने के पहले जीवन उनका छोड़ जाता है ये आपने खूब बीज बोए बढ़िया फसल लगने वाली है लेकिन उसके पहले आपका प्राण अंत हो गया ऐसा हो सकता है हमने भी कई अच्छे काम करे हमने उसका सुख भोगा ही नहीं उसके पहले हमारे प्राण निकल गए हमने कुछ बुरा करा हमको सजा मिली ही नहीं उसके पहले प्राण अंत हो गया किसी मर्डर के मर्डर किया हमने और तुरंत आत्महत्या कर ली अब हमको बताओ कैसे सजा दोगे आप क्या ये दिव्य रूप से अन्याय हो सकता है तब ऋषि कहते हैं अंतरदृष्टि से कि जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु एक पड़ाव है ये एक निरंतर घटना के पड़ाव है जीवन और मृत्यु कभी भी अंत नहीं मृत्यु अंत नहीं है जीवन शुरुआत नहीं जन्म है वो किसी घटना की शुरुआत नहीं है मात्र एक जीवन की शुरुआत है और एक जीवन अपने आप में जैसे माला की एक मोती की तरह, जो अगले से जुड़ा हुआ है और यही एक्सप्लेन करता है कि हम एक समीकरण हैं, बहुत बड़े समीकरण का छोटा सा हिस्सा देखें तो हमको कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं दिखेगा, उसमें न्याय नहीं दिखेगा, एक बहुत बड़ा समीकरण है इसमें इतना जोड़ा उसमें इतना घटा इसका गुणा करा उसका इतना भाग दिया है ना इस तरीके से एक बहुत बड़ा समीकरण इधर और फिर इधर की तरफ उसकी बराबर की हमने निशान लगे अब उसमें से एक छोटा सा हिस्सा पकड़ लिया हमने कि इसमें ये जोड़ा और उसका परिणाम देख लिया तो हमको लगेगा ये तो अन्याय खाली दस में बीस जोड़ा एक अरब लिखा हुआ है ये तो अन्याय है तो ये समीकरण हमको अधूरा दिखाई देगा जब हम एक ही जीवन का एनालिसिस करेंगे एक ही जीवन जन्म से मृत्यु तक अगर हम उसका विश्लेषण करेंगे तो हमको य दिखाई देगा न्याय देखने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए वो उस पूर्ण माला को देखेगा अगर तब तो हमको दिखाई देगा न्याय देगा। कि जब तक हम उस निरंतरता को कंटीन्यूटी को नहीं देखेंगे सततता को नहीं देखेंगे तब तक हमको ऐसा दिखाई देगा कि परमेश्वर अन्याय करता है और जब हम उस कंटीन्यूटी को देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर न न्याय करता है ना अन्याय करता है हम ही हैं परमेश्वर हम ही अपने लिए कुछ बोते हैं उसकी फसल काटते हैं हम ही हैं सुख है, है, बोते हैं सुख काटते हैं दुख बोते हैं दुख काटते हैं जो हमारे घर आता है कभी हमको लगता है बड़ा सज्जन है कभी लगता है बड़ा दुर्जन आ गया हमारे घर में कभी लगता है उसने हमको बड़ा दुख दे दिया कभी लगता है उसने बड़ा सुख दे दिया वास्तव में हर व्यक्ति हर घटना जो आपके साथ होती है जो लोग आपको मिलते हैं जो आपके परिवेश में एकत्रित होते हैं वो समस्त शिव हैं परमेश्वर के रूप में और परमेश्वर ही आपसे मिलने आता है कोई दूसरा नहीं आ सकता मैं अगर दवा खाना चलाता हूँ तो परमेश्वर ही मरीज के रूप में आता है लेकिन हम उस व्यक्ति में जो गुण धर्म देखते हैं कि ये बहुत दुष्ट है इसने मेरे साथ बहुत धोखा किया छल किया उसमें जो दुष्टता है वो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है हम जो उस व्यक्ति में सज्जनता देखते हैं तो उसने आके मेरा दिल हल्का कर दिया उसने आया और मेरा समस्या हल कर दी। ये हम फिर हमारे किसी कर्म का प्रतिबिंब है कि वो हमको उसने हमारी समस्या हल कर दी इसलिए दिव्यता दृष्टि में हो तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हे तो वो भी शिव चाहे हमारे घर दुर्जन आए चाहे सज्जन आए चाहे ग्राहक आए परमेश्वर का सिवा कोई नहीं आता सिर्फ वही आता है और क्या लाता है आपकी फसल लेके आता है आपने खेत में बोया था वो बोलता काटने कहाँ जाओ के लोग मैं ला दे देता दे हूँ आपको आपके घर ला के दे देता हूँ दे। वो आता है आपकी फसल काट के ले आता है बोलता आपने काटे हुए थे काटे की फसल आगे बोलो कहाँ रखूँ वो आपके घर आ जाता है दुर्जन की तरह आपकी तुम सला काटे क्यों लिए आया और हम उससे ही बिठ जाते हैं लड़ने बैठ जाते हैं ये बड़ा बेकार आदमी है दुख ले के आया लेकिन वो बेकार आदमी नहीं है वो तो खाली वाहक है हमारे कर्मों का ये दृष्टि विकसित करना जरूरी है अगर हम विश्व नागरिक बनना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे दृष्टि में दिव्य न्याय डिवाइन जस्टिस पोलिटिकल जस्टिस ये अगर हम इन शब्दों पर जाते हैं कि काव्यात्मक न्याय हो दिव्य न्याय हो परमेश्वर के न्याय को तो हम देख सकें समझ सकें तो हमारी एक दृष्टि का विकास होना जरूरी है। कि जोर है परमेश्वर ही आता है और वो हमारे कर्मों पर लेके आता है जो हमसे मिलता है जो हमारे घर आता है जो हमारे लिए कुछ करता है अच्छा बुरा हर रूप में परमेश्वर ही करता है ये दृष्टि विकसित हुए बगैर हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते हम मंदिर जाके मस्जिद जाके परमेश्वर को नहीं समझ सकते दृष्टि बदल के ही परमेश्वर को समझ सकते जब तक हमारी दृष्टि के अंदर परमेश्वर का स्वरूप स्पष्ट नहीं है हम परमेश्वर को समझेंगे और वो तो वहाँ बैठा है क्या पता उसके कान में बात पहुँचेगी भी कि नहीं हम पता नहीं कब तक रट्टा लगाते जाएंगे कि परमेश्वर सुन ले हमारे बात लेकिन वो तभी सुन पाएगा जब वो हम उसके स्वरूप को समझेंगे वो बात अंदर है परमेश्वर हमारे भीतर बैठा है जो बोल रहा है वो भी परमेश्वर है जो सुन रहा है वो भी परमेश्वर है क्योंकि ये उसका दिव्य खेल है तो बोल रहा है वो क्या है और जो सुन रहा है वो क्या है जो संसार का आनंद ले रहा है उसको हम प्रमात्र बोलते हैं ये हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है या एक पारिभाषिक शब्दावली है जिसमें हम बोलते हैं कि प्रमात्र वो है जो, जो संसार का आनंद ले रहा है चाहे वो आनंद बोलो चाहे दुख बोलो या भोग बोलो कि संसार को जो भोग रहा है वो प्रमात्र है और वो मटकी रखी हुई है मटकी संसार का प्रतीक है कि जो जिस चीज़ को वो देख रहा है या भोग रहा है वो प्रमेय है और इन दोनों को जोड़ने वाली चीज जोड़ तो होनी चाहिए अन्यथा प्रमेय और प्रमाण के बीच में कोई जोड़ नहीं होगा तो मुझे न दिखाई देगा न कोई गीत सुनाई देगा न मैं छूँगा तो मालूम पड़ेगा कि मटकी है तो फिर मटकी का अस्तित्व तो कहाँ से आया तो हम दोनों के बीच में मतलब संसार और संसार को भोगने वाले के बीच में एक तार है उसका नाम है प्रमाण प्रमाण यानी वो रिश्ता जो संसार का संसार को भोगने वाले से है आपका आपका संसार मैं मेरा संसार हम कहेंगे संसार तो कॉमन है सबके लिए बिल्कुल कॉमन नहीं है आपका संसार आपने क्रिएट किया मेरा संसार मैंने क्रिएट किया इसी जगह इसी कमरे में आप दुखी हो सकते हो मैं सुखी हो सकते मैं दुखी हो सकता हूं आप खुशी हो सकते हैं आप उत्तेजित हो सकते हो आप नाराज़ हो सकते हो एक आदमी बड़ा प्रसन्न हो है हमारा संसार अपने आसपास हमने बुना है हम क्रिएटर हैं हम रचना करने वाले हैं हम ही परमेश्वर हैं और हम परमेश्वरता जो हमें शिवत्ता है उसके द्वारा हम अपना संसार रचते हैं इसलिए हम संसार के केंद्र में हैं मेरी आत्मा मेरे संसार के केंद्र में है आपकी आत्मा आपके संसार के केंद्र में है और दिव्य दृष्टि है कि समस्त आत्माएँ मिलकर परमेश्वर का स्वरूप ये समस्त आत्माएँ वैसी हैं जैसे एक मकान में लाख ईडर लगी हों लेकिन वो कुल मिलाके ही एक मकान कहलाता है। ऐसे ही हम सबकी आत्माएँ मिल के ही परमेश्वर हैं इसलिए ये आत्माएं तो बूंदें हैं और वो है महासागर हम सब वापस उस सागर में मिलने के लिए लाइत हैं हमारे लॉन्जिंग है हमारी इच्छा है नॉस्टेल है कि हम वापस लौट के वहीं जाएं जहाँ से आए तो ये प्रमेय प्रमात्र और प्रमाण हमको एक त्रिभुज त्रि, दिखाई देता है हर जगह संसार में दिखता है मैं हूँ मेरा संसार रोज़ मेरे को अलग दिखता है आज बड़ा सुहाना मौसम है अरे आज तो मौसम बड़ा ख़राब है आज तो दिन ही ख़राब निकला सुबह से पता नहीं किसका मुंह देख लिया इस हम रोज़ाना हमारे संसार को देखते हैं उस पर टिप्पणियाँ करते हैं। और उस संसार को भोगते हैं क्योंकि हमारे को उस संसार से अपने बीच में एक जुड़ाव महसूस होता है वो जुड़ाव प्रमाण है सत्य यह है कि ये प्रमात्र प्रमेय और प्रमाण एक ही है इन तीनों में कोई भेद नहीं है उसने उसके पास एक अपोहन शक्ति है परमेश्वर के पास जिसके द्वारा वो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर सकता उसने अपने आप को वस्तु के रूप में भी बना लिया और अपने आप को भोगने वाले के रूप में भी बना लिया लेकिन चूंकि वो दोनों एक ही हैं वो अलग तो हो ही नहीं सकते जब एक ही है वस्तु भी वही है और उस वस्तु को भोगने वाला भी वही है तो कभी आप उनको दोनों को अलग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि जब एक ही है तो हम अलग कैसे कर लेंगे उनको एक को दो टुकड़े कैसे कर लेंगे वो तो यूनिवर्सल ही एक है पूरी ब्रह्मांड एक यूनिट की तरह है हम उसको अलग ही नहीं कर सकते चलो एक कंकर के एक कंकर को भी इस ब्रह्मांड से अलग करके बता दो कहीं ले जा सकती अगर एक कंकर को भी संभव होता इस ब्रह्मांड से अलग ले जाना तो ब्रह्मांड पूरा कोलैप्स हो जाएगा खत्म हो जाएगा ब्रह्मांड क्योंकि ब्रह्मांड में वो कंकर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चंद्रमा या सितारा या धरती या मनुष्य या ईश्वर की अवधारणा ये सब कुछ उतना ही महत्वपूर्ण है एक कंकर रेत का कर्ण भी कम महत्वपूर्ण सबका बराबरी से महत्व सब मिलके ही संसार है इसमें से इतना सा भी हम घटा नहीं सकते और इतना सा भी हम बढ़ा नहीं सकते वो क्योंकि वो पूरी एक इकाई है अपने आप में और इसलिए प्रमाण प्रमाण प्रमेय और प्रमात्र ये तीनों एक ही हैं। और ये चीज विज्ञान को पिछले सौ वर्ष में समझ में आई जब विज्ञानिक प्रयोग किए गए और ये समझ में आया कि प्रयोग करता प्रयोग के परिणाम के लिए जिम्मेदार है तब मैथमेटिकल डेरिवेशन अल्टीमेटली ये निकला कि परिणाम को हम क्रिएट करते हैं इसको सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक ने गणितज्ञ, श्रोडिंगर था उसने सिद्ध किया गणितीय गणित से सिद्ध कर दिया कि हम अपने संसार को बनाते हैं। संसार की में कोई परिणाम तो एक लहर की तरह पैदा होते रहते हैं जैसे मान लो लहरें खूब आ रही है और हमने फ़ोटो खींचने के लिए बटन दबाया तो एक परिणाम हमारे पास आ गया उस वक्त जो लहर जहाँ थी उसका फोटो वैसा आ गया अब हमने उसको वहाँ रोक दिया परिणाम लेकिन वो परिणाम तो सतत पैदा हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं हमने किसी एक परिणाम पर जैसे निगाह आ वो परिणाम स्थिर हो जाता हम परिणामों की श्रृंखला में अपने परिणामों को खुद पसंद करते हैं उसको रोकते हैं उसको क्रिएट करते हैं उसको बनाते हैं समस्त परिणाम संसार के मनुष्य के द्वारा में अगर जैसे कहें जंगल में खूब सुंदर फूल खिला देखने वाला एक भी नहीं तो आप कैसे कहोगे कि वो सुंदर है एक ने भी नहीं देखा तो कौन बोलेगा कि वो सुंदर है बोलने वाला तब जब बोलेगा जब उसकी आंखें देखेगी और वो सौंदर्य उसके हृदय में पैदा होगा तब वो कहेगा हाँ फूल सुंदर है सुंदर कहाँ है वो सौंदर्य उसके फूल में नहीं है वो सौंदर्य तो उसके भीतर है उसके चेतना में है सौंदर्य सत्य है कि मनुष्य की चेतना में पूरा ब्रह्मांड है सुख भी वही है दुख भी वही है और हमारा संसार भी उसी के भीतर है ये उसका प्रोजेक्शन है जो बाहर हमको दिखाई देता है जब ये हमारे बात समझ में आती है तो हमको समझ में आता है कि परमेश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारी अंतर चेतना या कॉन्शियसनेस या जिसको हम सामान्य भाषा में आत्मा बोलते हैं रूह बोलते हैं उसी रूप में हमारा वास्तविक स्वरूप है और उस आत्मा से अलग जो है वो मात्र आवरण है वो भी आत्मा का बनाया हुआ है लेकिन वो आवरण है वो उसका अल्टीमेट या अंतिम स्वरूप नहीं उसका अनिवार्य स्वरूप नहीं इसेंशियल क्टरिस्टिक्स नहीं है पूरे शरीर का उसका आवरण के रूप में आत्मा उपयोग करती तो ये तीनों एक हैं ये महत्वपूर्ण है वो रचित ये रचनाकार है वो रचित एक कविता को देखो आपने कविता पढ़ी उसकी स्टाइल से कई बार आपको समझ में आ कि अच्छा अच्छा मैं समझ गया किसकी लिखी ऐसी कवि वे था। वो था वीरस की कविता देखो उन्होंने कहा अच्छा भूषण की लिखी हुई है हम समझ में आ गया किसकी लिखी हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि स्टाइल किसकी यानी कविता को देख के आपको कवि समझ में आ जाता कई बार हम जानते हैं कि कवि किस और कवि और कविता को आप अलग कैसे कर सकते आज कबीरदास जी ने जो लिखा है बीत गए सैकड़ों बरस लेकिन आज वो कविता और कबीरदास जी क्या अलग दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं कवि और कवित्व उसका कहा और वो कहने वाला अलग नहीं दोनों एक है यही यूनिटी यही एकीकरणता यही इंटीग्रिटी ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है पूरा ब्रह्मांड उसको भोगने वाले और जो चीज़ वो संसार को भोगता है उन सबसे मिलकर बनता है और दोनों का जो अल्टीमेट नेचर है अंतिम रूप स्वरूप है अनिवार्य स्वरूप है वो परमेश्वर है यानी भोगने वाले का भी अनिवार्य स्वरूप परमेश्वर है और जिस चीज को भोगता है वो कुर्सी टेबल अपने बच्चे अपनी पत्नी अपने पति अपने भाई बहन अपने मित्र रिश्तेदार जिनको भी भोगता है वो भी उसी से निर्मित एक ही मिट्टी से बनाए और वो जब जब हम अपनी आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप समझें जब तक हम शरीर को अपना समझते हैं जब तक सब अलग चमड़ी के भीतर मैं हूँ चमड़े के बाहर तो हूँ इस चमड़ी की रक्षा करने वाला मेरा दोस्त है, इस चमड़ी को छेदने वाला मेरा दुश्मन तब तक जब तक मेरा वास्तविक स्वरूप मैं इस चमड़े को समझता हूँ जब मैं समझता हूँ कि मैं तो चैतन्य हूँ इसके भीतर रहने वाला ये मेरा आवरण है तो उस समय मेरी दृष्टि बदल जाती है अगर मैं सकूँ ये कमीज़ में हूं और मेरा कमीज़ इसके ऊपर अगर धोबी अगर इसके ऊपर कुटाई करे तो मैं धोबी से लड़ पड़ूँगा तूने मेरे को मारा क्योंकि मेरे को लगेगा कि कमीज तो मैं हूं लेकिन जब मैं जानता हूं कि कमीज मैं नहीं हूँ धोबी तो इसको खाली सफाई कर रहा है इसको तो फिर मेरे को लगेगा कुछ नहीं तो अच्छा काम कर रहा है लेकिन मैं अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानूँ तब तक समसार के झगड़े हैं समस्त संसार का रोना है जब मैं अपने स्वरूप को समझूं कि मैं चैतन्य हूँ उस समय समस्त संसार के कर्म फलों से मेरी मुक्ति है क्योंकि चैतन्य होते ही मैं समझ जाता हूँ कि सब कुछ चैतन्य है मुझसे अलग कोई ही नहीं तो मैं उपकार भी करूँगा किसका पुण्य करूँगा किस पर और पाप करूँगा किसके खिलाफ सब तो मैं ही इसलिए फिर वो पाप पुण्य से मुक्त हो जाता इसलिए शुद्ध ज्ञान और उस पर टिकना पाप पुण्य से मुक्त कर देता अब यहाँ पर उत्पल देव जी कहते हैं कि जो अनिश्वरवादी है वो मान के चलते कि मन ही सब कुछ है और मन की चिनगारियाँ ही सतत आगे जानवरों के हर्ड की तरह आगे बढ़ती चली जाती हैं और अपनी जानकारी पिछली वाली चिनगारियों को देती चली जाती है और वो आगे बढ़ती चली जाती आत्मा का स्वरूप वो नहीं मानते उसके खिलाफ जो अभी हम पिछले तीन हफ्ते से वही समझ रहे हैं कि किस तरह से उत्पल देव जी ने तार्किक रूप से परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध किया हालांकि वो शुरू में ही कह चुके हैं कोई मूर्ख होगा जो परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध करना चाहेगा या असिद्ध करना चाहेगा क्यों क्योंकि उसकी ये तो उसका अपना ही इसेंशियल नेचर है अंतिम स्वरूप उसका ही है कोई बोलता मैं नहीं हूँ तो भी यही बोलता है कि मैं हूँ और कोई बोलता मैं हूँ तो भी यही बोलता है कि मैं नहीं मैं हूँ वो बोले मैं नहीं हूँ तो भी यही बोलता है कि मैं हूँ क्योंकि हाँ बोलो या ना बोलो बोल रहे हो बोलने वाला तो है आप ये बोल नहीं सकते कि मैं नहीं हूँ आप कैसे बोलोगे कि मैं नहीं हूँ इसलिए परमेश्वर के स्वरूप को स्वीकारना अस्वीकार करना तो एक औपचारिकता है यहाँ एक औपचारिकता परिक्रा स्वीकार रहे हैं लेकिन ये स्वीकारना इसलिए ज़रूरी है कि अनुश्वर्वाद को एक सामान्य व्यक्ति गफलत में आके स्वीकार कर सकता है और उसकी वो स्वीकृति इस संसार को उथल उत, पुथल कर सकते क्योटिक बना सकते क्योंकि संसार में जो व्यवस्था है उसके पीछे एक व्यवस्था पक स्वीकार करना जरूरी है जैसे क्लास बच्चों की हो मास्टर के बिगैर व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती एक जहाज कप्तान के बिगैर व्यवस्थित नहीं चल सकता ऐसे ब्रह्मांड संसार एक परमेश्वर की अवधारणा के बगैर ठीक से नहीं चल सकता। तो अनश्वाद संसार के लिए जहर है उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को बताया और सिद्ध किया और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि जब स्मृति होती है किसी व्यक्ति को तो स्मृति साबिलाभ अनुभव पर आधारित होती है हमने पिछले कुछ समय में पढ़ा था कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रथम क्षण हमको सत्य का दर्शन होता है जैसे हम जिंदगी में एक फूल आया पहली बार देखा तो फूल नहीं हमको परमेश्वर का दर्शन होगा लेकिन एक क्षण भी नहीं पूरा बीतेगा और हमारा मन बीच में आ जाएगा अरे बोले ये तो गुलाब का फूल है कल भी तो तुमने देखा था ये तो छोटा है कल तुमने बड़े वाला देखा ये यहाँ पर जो गुलाब लगाया है तो देसी गुलाब है इसकी खुशबू अच्छी है लेकिन दिखने में अच्छा सुंदर नहीं है हम उस पर अभिला कमेंट्री शुरू कर देते तो हमारा जो पहला अनुभव था उस गुलाब को देखने का वो था निर्विकल्प अनुभव हमने गुलाब को देखा कोई कमेंट्री पैदा नहीं हुई एक क्षण तक बिलकुल कोई भी विचार नहीं आया कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो गुलाब का सौंदर्य अपने चरम पे था क्योंकि उस वक्त हमको परमेश्वर के दर्शन हो रहे थे लेकिन अगले ही क्षण मन बीच में आ गया मन क्या है माया का सेवक वो सदा बीच में आके माया का, का काम करता है वो तुरंत बीच में आता है और उसका कमेंट्री करना शुरू कर देता है अरे मन बोलेगा ये तो गुलाब है ये तो छोटा है तो काला है तो देसी है तुमने इससे बड़े बड़े गुलाब देखे हैं इसमें क्या रखा है इस तरह से वो मन आके आपको अभिलाभ शुरू कर देता और तब उसमें प्रमेयता बन जाती शुरू में तो प्रमात्रता थी जब निर्विकल्प रूप से गुलाब दिखा था तो गुलाब को देखने वाले में और गुलाब में कोई फर्क नहीं था क्योंकि उस तो वक्त उसका भी तात्विक स्वरूप परमेश्वर का और वो गुलाब भी परमेश्वर था दोनों के बीच में एक जो तार था वो तार में परमेश्वर था लेकिन बीच में मन आया और उसने माया का पर्दा डाल दिया और बोल दिया कि अरे ये तो गुलाब अब हमने उसमें प्रमेयता घुसेड़ दी यानी उसमें अपने आप से उसको अलग कर दिया ये मैं नहीं हूँ ये गुलाब है और जैसे ही हमने उसको गुलाब को अलग किया तो हमारा अनुभव साभिलाप अनुभव हो गया तो एक क्षण भर का हमारा निर्विकल्प अनुभव उसके बाद में सविकल्प या साभिलाप अनुभव हुआ और हमारी जो स्मृति है इन अनुभवों पर आधारित होती हम जो अनुभव करते हैं आप स्मरण करिए कि आपके घर कोई बहुत खुशी का काम हुआ बहुत अच्छी बात हुई उस समय रेडियो पर एक संगीत बज रहा था और उस समय आपका बहुत अच्छा कुछ काम हुआ जिससे आप प्रसन्न हो गए दिल प्रसन्न हो गया आपका अब क्या हुआ बरसों बीत गए रेडियो पर वही गाना फिर बजा और वो गाना सुनते ही मन प्रसन्न हो गया अब आप वो बात भले भूल गए कि क्या हुआ था लेकिन उस गाने को सुनते मन प्रसन्न न हो गया क्योंकि वो प्रसन्नता वो साबिलाप अनुभव वो अनुभव आपकी जेहन में आपकी स्मृति में वो सुरक्षित था तो अगर ये प्रमात्र उस समय का प्रमात्र अलग होता और अभी का प्रमात्र अलग होता तो स्मृति में वो वर्षों पुरानी अनुभव फिर से रिक्रिएट कभी नहीं कर सकता फिर से पैदा नहीं कर सकता इसलिए प्रमात्र सदा सतत रूप से एक ही है एक ही प्रमात्र है जो विभिन्न घटनाओं को देखता है उनकी गणना करता है उनका पूर्वानुमान लगाता है उस पर से निष्कर्ष निकालता है आगे की कल्पना करता है रचना करता है एनालिसिस करता है सिंथेसिस करता है एनालिसिस करता है। बहुत कुछ करता है क्योंकि ये सब कुछ क्यों कर पाता है कि सैकड़ों जो आंकड़े हैं भिन्न भिन्न डाटा हैं जो हमारे अनुभव में आए हैं एक चीज एक बार आप आए मेरे को एक बात कही और चले गए ये मेरा एक अनुभव है वो मेरे जेहन में संभाल अब मुझे भी मालूम इस बात की कब ज़रूरत पड़ेगी लेकिन मेरे अनुभव का एक हिस्सा बन गया वो ऐसे अनुभवों की श्रृंखला जिंदगी भर बनती चली जाती है बनती चली जाती है और उसके बाद में मेरा एक व्यक्तित्व विकसित होता है लोगों के प्रति मेरा एक नजरिया विकसित होता है लोगों के प्रति मेरी एक बातचीत विकसित होती है और उन सब में उन समस्त अनुभवों का योगदान है इसका मतलब कि गणना करने में अनुमान लगाने में निष्कर्ष करने में कल्पना करने में रचना करने में हर जगह एक समय से परे सत्ता उपस्थित है जो समस्त आंकड़ों को इकट्ठा भी करती है और उनका आवश्यकता के अनुसार उपयोग करती है और साथ ही साथ वो फ्यूचर की ओर प्रोजेक्ट भी करती है खाली इतना ही नहीं कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है पर क्या होगा इसके लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अलावा जो न है उसको क्रिएट कर सकते हैं एक मकान कभी नहीं था हमने उसको बना लिया एक बच्चा कभी नहीं था हमने उसको पैदा कर दिया एक कविता कभी, कभी नहीं थी इस दुनिया में इतने हजारों साल के इतिहास में लाखों साल के इतिहास में हमने उस कविता को लिख दिया तो हम क्रिएटर हैं रचना करने वाले हैं और रचना करने वाला ही परमेश्वर तो आपके भीतर वो जो परमेश्वर बैठा है आपसे मेरा मतलब जब तक आप अपने आप को चमड़ी बांधते हो जब तक हम आप और हमें हैं तो हम तो या आप आपके भीतर जो परमेश्वर बैठा है वही रचनाकार है और वही वो रचनाएं करता है ये उत्पल देव का परमेश्वर के अस्तित्व के लिए प्रबलतम तर्क है कि हम जो संश्लेषण विश्लेषण पूर्वानुमान कल्पना रचना ये जो करते हैं ये समस्त करने की क्षमता एक आत्मा के अवधारणा के बगैर असंभव है अगर क्षणभर के लिए ज्ञान मिला और वो चला गया और हम कहें कि हमको वो बात 20 साल बाद याद आई तो वो तो फिर नया ज्ञान हो जाएगा क्योंकि वो ज्ञानी जिसने ज्ञान प्राप्त किया था वो तो कप्पा चला गया अब तो ये नया आदमी लेकिन हम तो कहते नहीं हम वही हैं हमने देखा था इस आदमी को 20 साल पहले और आज 20 साल बाद देख रहे हैं पहले बहुत मोटा था आजकल तो बहुत दुबला हो गया पहले हमने जवान देखा था बूढ़ा हो गया यानी हम एक ही छतरी के नीचे उस जवान को और बूढ़े को भी ला खड़ा कर दिया हम दोनों की तुलना भी कर सकते तभी संभव है कि वो दर्शक दो नहीं एक उस समय भी वही दर्शक था जो आज शरीर मेरा बदल गया मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मेरे भीतर जो चैतन्य है वो बचपन में जो था जो जवानी में था जो अधेड़ावस्था में था जो बुढ़ापे में वो एक ही वो बदला नहीं और यही सतत निरंतरता उसी को हम सनातनता बोलते इटर्निटी जो कंटिन्यूशली हमारे भीतर है और हमारे बाद भी वो या शरीर के बाद भी रहेगा उसके साथ में ही वो जाएगी समस्त कर्म की लेखा जोखा कि हमने क्या किया अगर हमको कर्म का फल मिलने के पहले शरीर समाप्त तो हो जाता है इसका ये मतलब नहीं कि कर्म खत्म हो गए कई बार होता ना कि उसका मुकदमा चल रहा था मर्डर का लेकिन वो आदमी मर गया मुकदमा बन क्योंकि संसार की अदालत में मुकदमा शरीर पर चलता है उसकी अस्तित्व पर मुकदमा नहीं चला सकता संसार की अदालत में मुकदमा तभी तक चलेगा जब तक उसका चमड़ी में मांसपेशी में अस्तित्व है लेकिन जैसे ही उसका चमड़ी का अस्तित्व खत्म होता है उसका मुकदमा अपने आप खत्म हो जाता है लेकिन परमेश्वर के अदालत में वो मुकदमा खत्म नहीं होता क्योंकि वो प्रारब्ध के रूप में अगले जन्म में उसके साथ जाता है और अगले जन्म में सुधु के रूप में उसको सजा या पुरस्कार जो मिलना है वो जारी रहती है और कई बार वो सजा मिलकर दस जन्म के बाद भी मिल सकती है क्यों कि एक ही जन्म में सुख और दुख दोनों आते हैं कभी कभी कोई कर्म ऐसे होते हैं जिससे तुमको राजा बनना है कोई कर्म ऐसा होता है जिसमें तुमको तो भिखारी बनना है तो जरूरी नहीं कि एक ही जन्म में दोनों चीज़ें हो सकें इसलिए आपको अपने एक जीवन के कर्मों के लिए कई जन्म लेना पड़ सकता इसीलिए जन्म और मृत्यु एक कंटिन्यूशन ट्रेडिशन है लगातार एक सततता है और उनमें हम अपने कर्मों को मुक्त लेकिन जो हमारी दर्शन है जो हमारी फिलोसॉफी जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि इन कर्मों के फलों को कैसे शांत कर दें कैसे मनुष्य जीते जी इन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाए वही हमारा उद्देश्य है और उसी दिशा में अगर हम जानते हैं कि हम सब एक तो फिर हम कर्मों से मुक्त होंगे ही क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे अपने ही प्रति करेंगे मैं अपने काल का कांटा निकाल दूँ एक कांटा लग निकाल दिया कोई पुण्य थोड़ी लग गया मैंने मच्छर था मेरे गाल पे मार दिया तो पाप थोड़ी लग गया मेरी उंगली मेरी आँख में चली गई तो कोई पापी थोड़ी हो गई क्योंकि मैं आँख भी मई हूँ उंगली भी मैं हूँ गाल भी मैं हूँ हाथ भी मैं हूँ क्योंकि मैं अपनी परिभाषा अगर पूरे ब्रह्मांड की करूँगा मैं सब कुछ हूँ तो फिर पाप किस पर करूँगा पाप और पुण्य के लिए दो तो होना चाहिए ना एक पाप करने वाला एक पाप भोगने वाला एक पुण्य करने वाला है पुण्य का फल लेने वाला मैंने अगर किसी को दान दिया तो दान लेने वाला को तो चाहिए मैं दान दूंगा किसको जब कोई दूसरा ही नहीं तो पुण्य होगा कैसे मैं पाप करूंगा किस पे जब कोई दूसरा ही नहीं तो पाप होगा कैसे तो पाप न पुण्य तब है जब मेरी विजन क्लियर हो जाए जब तक मेरे आँख का चश्मा है तब तक पाप भी है और पुण्य भी जब मेरा चश्मा उतर जाता है जब मुझे समझ में आ जाता है कि ये सारा संसार मेरा अपना स्वरूप इसमें कुछ भी और नहीं सारा मेरा क्रिएशन है और मैंने ही बनाया और सिवा मेरे यहाँ दूसरा कोई ही नहीं उस समय न पाप है न पुण्य बस मैं हूं और मेरा संसार है और मेरा संसार भी मेरा ही स्वरूप है उस समय ना पाप है न पुण्य तो जब ये बात स्थिति आ जाती है तो मनुष्य पाप और पुण्य से ही न केवल मुक्त हो जाता है वरन उन पुण्य पाप से भी मुक्त हो जाता है जिसके फल उसने अब तक न भोगे उसको जिसको हम संचित कर्म कहते हैं जो अभी पिटारे में बैठे हैं अभी जो उगे नहीं है फल वो भी समाप्त हो जाते जैसे आप चने को भून दो और फिर उसको बो दो तो भी वो नहीं उगेंगे तो ज्ञान को अग्नि बोलते हैं इंडियन फिलोसॉफी में ज्ञान को अग्नि बोलते हैं कि ज्ञान की अग्नि में कर्म फल के बीज या जिसको कलमश बीज बोलते हैं वो भून जाते हैं जल जाते हैं फिर जले हुए बीज कभी फल पैदा नहीं करते इसलिए आपको कोई फल फिर नहीं मिलने वाला है अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर कभी कोई कर्मफल से पूर्ण मुक्ति है और फिर कर्म फल से पूर्ण मुक्ति है तो फिर प्रारण यानी अगला जन्म मिलेगा ही क्योंकि अलग अगला जन्म तभी मिलता है कि जब आपके कर्म फल भोगना बाकी इस शरीर को भोगायतन बोलते कर्म फल भोगने का साधन अगर कर्म फल ही नहीं बचते तो फिर साधन किस बात का जरूरती क्या है जब बैलेंस शीट जीरो है तो के फॉरवर्ड क्या करोगे कुछ भी नहीं है न बचा पुण्य न बचा पाप सब जल गए आग में उसके बाद में और शरीर की क्या आवश्यकता तब ना भोगना है सुख ना भोगना है तो क्योंकि परमेश्वर लेके क्या आएगा तुम्हारे जले हुए बीजते तुमने खेत में बोए हैं तो कौन सी फसल लेके आएगा फसल लाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है इसलिए मनुष्य का जन्म समाप्त हो जाता है और इसी को हम मुक्ति के लिबरेशन इन बातों पर और आगे चर्चा करेंगे आज समय कुछ थोड़ा सा घटा हो गया आज की बात नहीं समाप्त करते हैं।